में फिर तस्मिन आराम तस्मिन आरामो यशि तद आराम अर्थात उसी तत्व में फिर आराम आराम राम असमता रमन अर्थात, अर्थात, अर्थात चित्त उसी में लगे रहे और अप्रच्युत भवे तत्वा फिर उससे प्रच्युत न हो जाए अर्थात फिर जीव भावों को ग्रहण न कर ले इस प्रकार की असमता तो असमंतात आराम राम अर्थात पूरा पूरा अर्थात तो, उसको कहते है अभिविधि उसको लेकर के अर्थात तो पूरा पूरा असमंतात शब्द का अर्थ होता है तो पूरा पूरा उसी में ही आराम है अर्थात तो आराम राम मतलब रमु क्रीड़ाएं धातु से घय प्रत्य हुआ इसका अर्थ रमणम रमण अर्थात चित्त उसी में लगा रखना सर्वदा चित्त ऐक्य भाव में ही ब्रह्माकार वृत्ति में ही लगे रहे और तत्व से फिर और प्रच्युत तो न हो अर्थात चित्त विचलित तो होकर के फिर और अर्थात जगत में सत्य बुद्धि देह में अहम बुद्धि जगत में सत्य बुद्धि अर्थात ओम पदार्थ का शोधन जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ देह में अहम बुद्धि अर्थात ओम पदार्थ का शोधन ये ठीक नहीं हुआ ये जितना जितना अधिक अधिक विचार करते हैं उतना उतना ये मिथ्यात्व तो बुद्धि हट जाता है सत्यत्व तो बुद्धि दृढ़ होता है इसलिए कहा गया कि मांडुक्य में एक मुख्यम विमुक्त विमुक्तये तो ये एक ही ग्रंथ ही काफी है इसमें जितना ये विचार होता है पदार्थ के बारे में अन्य उपनिषद में होता है इसमें बहुत अधिक है टीका में हम लोग देख रहे थे एक पृष्ठा तृतीय पंक्ति में पृथिव्यादेर देहादेश प्रत्येक परमार्थत्व तो संभव है कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धिये आशंख्य व्यासिष्ट पृथिव्यादि और देहादि ये प्रत्येक परमार्थ हो सकते हैं तो पृथिव्यादि ये भी परमार्थ हो सकता है देहादि ये भी परमार्थ हो सकता है अद्वैत निष्ठा कैसे हो जाएगा आपने कह दिया की पृथ्व्याधि अर्थात बाह्य पदार्थ उसका अधिष्ठानों को जाने देहादि अध्यात्म इसका अधिष्ठानों को जाने दो लक्षात हो जाएंगे अगर इनको भी लेंगे तो अधिष्ठान को लेंगे तो भी दो हुआ अगर जिस रूप से सब दिख रहा है उस रूप से लेंगे तो अनंत हो गया और ये सब सत्य है जैसे एक लोग कहते हैं पृथ्वी देहादेश प्रत्येकम परमार्थत्व संभव सब नित्य है सब सत्य है तो अद्वैत निष्ठा कैसे होगा इतना संख्य ब्याच भाष्य में बाह्य पृथ्वी तत्व आध्यात्मिकणम पृथिव्यादि का तत्व अर्थात पृथ्वी व्यादि का अधिष्ठान ब्रह्म आध्यात्मिक तत्व अर्थात आध्यात्मिक शरीर मनोबुद्धि इत्यादि इसका जो अधिष्ठान है तु, तु, आध्यात्मिकम चेहादि लक्षणम इसका जो अधिष्ठान है उसी को ही जानना है ठीक है किंग तद उभयो तत्व ये दोनों का तत्व क्या है पृथ्वी आदि बाह्य आध्यात्मिक देहादि ये दोनों का तत्व क्या है इसको भाष्य में कहते हैं प्रथम पंक्ति में रज्जु सर्पाधिवत स्वप्न मायादिवत चो दृष्टान्त तो दे दिए एक रज्जु सर्प जैसा एक स्वप्न माया जैसा स्वप्नो तो माया ये तो और दो हो गया एक स्वप्न एक माया एक रजूस दृष्टांत हो गया कुल मिलाकर के ये सब जैसे असत है असत अर्थात तो दिखने पर भी वो नहीं है यदत भाषम मिथ्या, स्वप्न गजा दिवत ऐसे ये कहते पंचदशिकाराती चेत भातु नाम माया अलंकार लक्षणम तो तथ न भाती थी चेत भातु नाम माया माया भूषण ही तत् पंचदशी द्वितीय प्रकरण में भाति इति चेत सिद्धांत कहते भातु मतलब पूर्व पक्ष कहता जगत तो दिखता है सिद्धांत कहता है की दिखने दो यही माया का भूषण है माया का अलंकार है क्या अलंकार है कहते यदसत भासमानं तद स्वप्न मिथ्या गजादिवत् असद होकर के भी भासमान होना यही माया का भूषण है ये माया का दूषण नहीं ये दोष नहीं ये उसका मतलब तत्व तो है माया का तत्व तो तो नहीं होकर के भी दिखना है भाती चेत भातु नामो ये पंचदशी का पूर्व पक्षी कहता है तो ये जो भान होते है सिद्धांत कहता है की ये सब कल्पित है रजु सर्पाधिवत स्वप्न मायाधिवत ये सब केवल दिखते हैं नहीं होने पर भी देखना यही माया का असत्य है फिर भी भासमान होना में उक्त जात असत्य प्रमाणम आहा ये जो बिकारात हो गया पृथ्वी आदि बाह्य देहादि आध्यात्मिक ये सब असत्य है इसमें प्रमाणम कहते हैं चांदो के उपनिषद का प्रमाण देते हैं वाचार मण बिकारो नाम इत्यादि श्रोते हैं तो, पिता उद्दालक पुत्र श्वेत कहते हैं यथा सौम्य एक मृत पिंडेन सर्व स्यात् एक अगर मृतपिंड को जान लिया मिट्टी से बनाया गया जितने पदार्थ सब ज्ञात हो जाते हैं क्यों कहते हैं नाम जितने सारे विकार है विकार कार्यवर्ग सभी कार्य वर्ग बाचा आरम्भ आरभ्य थे अन्य शब्द प्रयोग करने का ये केवल निमित्त है एक, एक मिट्टी था अभी कुलाल उसको एक निश्चित रूप और नाम दे दिया रूप दे दिया और हम उसको कह दिया घट पहले जब मिट्टी था घट ये शब्द प्रयोग हो पाता था नहीं हो पाता था अभी अलग एक रूप आ गया ये रूप क्या हो गया कहते हैं शब्द प्रयोग करने के लिए निमित्त बन गया तो ये वाचा आरम्भ तो वाणी का केवल आलम्बन मात्र ही ये बन गया शब्द प्रयोग करने के लिए केवल व्यवहार होगा शब्द प्रयोग होगा तो नाम धेयम नाम मात्र अर्थात तो घट कहने से क्या होगा कहते ये केवल एक शब्द ही है अर्थ तो, तो कुछ नहीं है अर्थ तो क्या है कहते मिटी है घट बोल करके और कुछ अलग नहीं है नाम ध्येयम नाम मात्रम इत्यादि सूते है इसको कहते हैं ये मंत्र लय चिंतन के लिए तत्पदार्थ जो दिखता है जगत उसका लय करने के लिए ये मंत्र है जो दिखता है वो केवल नाम है ठीक है द्रष्टुर आत्मनोपी दृश्य प्रतियोगिता तुल्यम बाचाराह आशंका पूर्व पक्षी कहता है जो दृष्टा है आत्मा है आत्मा जीव है कहेंगे तो वो भी दृश्य प्रतियोगित्वात छह नंबर टिप्पणी दे दिया दृश्य सापेक्षत्व दृश्य है तो फिर जाके द्रष्टा रहेगा अगर जैसे दृश्य है तो दृष्टा रहेगा इसी प्रकार के दृष्टा कब कहेंगे दृश्य दृश्य है तो दृष्टा भी तो दृश्य सापेक्ष हो गया पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है द्रष्टु आत्मन जो दृष्टा है आत्मा वो भी दृश्य प्रतियोगिता तो दृश्य सापेक्षता अर्थात द्रष्टा की स्थिति दृश्य की स्थिति के ऊपर निर्भर करने से ये द्रष्टा भी वाचारंभ हो गया अर्थात तो ये भी खाली वाणी का आलम्बन ये भी मिथ्या है इस प्रकार की पूर्वपक्ष शंका करने से सिद्धांत उत्तर देता है आत्मा च आत्मा, आत्मा से पहले इन्वर्टेड आरम्भ हुआ है न तो वो आत्मा च के बाद में आरंभ होगा हाँ, उसके बाद आरम्भ होगा क्योंकि आत्मा च यह मंत्र नहीं है सबायाभ्यजो अपूर्व अन्तरो अबा कृत्न आकाशवत्सर्वगत सूक्ष्मचलो निर्गुण निष्को निष्क्रिय सत्यम स आत्मा तत्वसी आत्मा का स्वरूप कहते हैं सबायाभ्यंतरोज कुंडनिषद का है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाहतरोज ये जो पुरुष है वो दिव्य है अमूर्त है और बाह्य आभ्यंतर का अधिष्ठान है बाह्यम कार्यम आभ्यंतर कारणम और बाह्य बाह्यभ्यराभ्याम यह सबाहतर पुत्रेण सहित पुत्र। इस प्रकार की बाह्य अभ्यंतर के साथ जो रहेगा उसको कहेंगे सबाहभ्यंतर बाह्य हो गया कार्य कारिय आभ्यंतर हो गया कारण कार्य कारण के साथ जो है कार्य कारण के साथ जो है अर्थात कार्य कारण का जो अधिष्ठान है तो सबाभ्यंतर शब्द का अर्थ हो कि कार्य कारण का जो अधिष्ठान है आत्मा वही है अज अविद्यम जन्मो यश अथवा न जायते अजूर्व अपूर्व अर्थात इसका अविद्यमान पूर्वो यशमात जिससे पूर्व में कोई नहीं है पूर्व में अगर कोई होगा तो पूर्व कारण होता है पर जो होता है कार्य होता है तो ये ब्रह्म किस प्रकार की है जिसका पूर्वो कोई नहीं है अर्थात इसका कोई कारण नहीं है कारण नहीं है तो ये कोई कार्य नहीं है अपूर्व शब्द का अर्थ हो गया अकार्य ब्रह्म कार्य नहीं है अनंतर अनंतर अर्थात इसमें कोई भेद नहीं है अनंतर अर्थात कहते हैं कि जो स्वगत भेद हो जाएगा तो अनंतर तो इसमें अंतर इसमें कोई अंतर नहीं है तो अनंतर घन इसलिए कहीं प्रज्ञान घन शब्द व्यवहार करते हैं प्रज्ञान घन कहीं ये सुसुद्धि अवस्था को कह देते हैं। इसको विज्ञान घन शब्द इस प्रकार कहते हैं कोई भेद नहीं है जैसे हम कहते न कि संयोग एक संज्ञा होता है हलो न संयोग हा। तो हल, अनंतर हल को संयोग कहेंगे अनंतर हल अंतर किसके द्वारा हो जाएगा इसके लिए कहते हैं अजीर अव्यवहित अच अगर हल के बीच में आ, आ जाएंगे तो इसको कह जाएगा अंतर हो गया इसी प्रकार की ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म बीच में अगर अब्रह्म आ जाएगा तो कहेंगे अंतर हो गया इसी प्रकार की नहीं है इसको कहते हैं घन अर्थात एक रस अबाब्य अब अर्थात ये कार्य नहीं है, है। बाह्य कार्य होता है कृष्ण कृष्ण अर्थात पूर्ण आकाशवत तो सर्वगत तो व्यापक है सूक्ष्म कहने का तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अचल अचल निष्क्रिय निर्गुण कोई गुण नहीं है उसमें निष्कल अवयव नहीं है आगे निष्क्रिय अच्छा अचल और निष्क्रिय हाँ ठीक है निष्क्रिय तो यहाँ क्या है अचल कहा फिर निष्क्रिय कहते हैं ये सब अलग अलग श्रुति का वाक्य भगवान भाष्यकार का कह दिए हैं ये कोई एक श्रुति अगर होता एक मंत्र होता तो उसमें पुनरुक्ति हो जाएगा ये सब अलग अलग श्रुति है तो ये निष्कलो, हो निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम ये अलग श्रुति है और निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुण सो अलग है तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी तो श्रुते है त तत तत्सत्यम ये जो आत्मा है वही ब्रह्म है वही सत्य है और तत् तो वो आप हो इस प्रकार की सब श्रुति कहती है ये तो आत्मा का स्वरूप हो गया ठीक है मैं टीका में आत्मन तम बचन निर्देशात तथा दृष्टुर आत्मनो न यथोक्त रूपत्व इतना आशंक आह पूर्व पक्ष कहता है कि पर आत्मा का तत्म वचन निर्देश से उक्त लक्षण हो अर्थात जो परमात्मा है ब्रह्म है उसका लक्षण उस प्रकार की हो क्यों उस श्रुति सब कहते हैं अब जितना श्रुति कह दिया उसे ये निश्चय हो जाए तथा तो द्रष्टुर आत्मा जो जीव आत्मा है उसका न यथोक्त रूपत्व वो तो उस प्रकार नहीं है इसे ब्रह्म का रूप हुआ इस प्रकार की शंका होने से उत्तर दे दिए तृतीय पंक्ति का अंतिम था तत्सत्यम तो तो आत्मा तत्वसी तो तो भाष्य तो वो जो ब्रह्म है वो सत्य है वही आत्मा है और तत्मसी तो आप भी वही हो इस प्रकार की ठीक है मैं विशेषणानी तु प्राचीन तत्त तत आगम उपातनी अपनुक्ता नहीं शंका करेगा कि ये सब बहुत सारे इसमें पुनरुक्ति होता है आत्मा बाह्य भाष्य में दिया, आत्मा चवाह्य कहा फिर अंतिम में आगे और एक पंक्ति आ गया अनंतर हो अबाह निष्क्रिय है अचल है तो इसी प्रकार की सब अर्थात तो विरुद्ध बात आप कहते हैं तो ये सिद्धांत कहता है कि ये विशेषणानी तु प्राचीनानी तत्त आगम उपातनी उस आगम में जो सब ये विशेषण ब्रह्म का कहा गया उसी को यह कह दिया गया ये अपनुक्ता इसमें कोई पुनरुक्ति नहीं है नहीं तो एक और भी आया कि अनंतर है और आकाशपत सर्वगत है जो सर्वगत होगा उसमें कोई व्यवधान नहीं रहेगा तो ये सब अचल है और निष्क्रिय है इस प्रकार के ये सब अलग अलग सब पुनरुक्ति सिद्धांत के तहत देंगे पुनरुक्ति नहीं द्वितीय अर्थ हम द्वितीय अर्थ हो गया तत्व भवे तो जो द्वितीय हो गया ऐक्य ज्ञान होने से सर्वदा ही रहे बास्य में इति न सेव दृष्टि तत्वूतस्तारामो यथातर्शी कच्चि चित्त आत्म प्रतिपन्नस्तलमुचल चित आत्मा मनमान तत्व चलितम देहा आत्मान मन्यते मनते प्रचम आत्मतत्व आत्म के आगे कुछ यह टिप्पणी है, है? आत्मतत्व क्या टिप्पणी दो नंबर है अच्छा वो दो नंबर रहेगा वो उसका ऊपर पंक्ति में है बीच में मन एक नंबर टिप्पणी है चलितम आत्मान मन्यमानस आगे तत्वात वो दोनों में वो तत्वात के ऊपर रहेगा ये जो अंतिम पंक्ति में दिया ना भाष्य में वो कट जाएगा जो उसका ऊपर पंक्ति में है मन्य मानस आगे तत्वात है बीच में ना तत्वात चलित हम वो तत्वात के ऊपर रहेगा अच्छा इति एवं तत्व दृष्टवा तत्त्व को इस प्रकार देख करके अर्थात तुम पदार्थ तत्पदार्थ दोनों का अनुभव करके फिर तत्व फिर एक रूप हो जाए अर्थात तो ऐक्य ज्ञान प्राप्त करके तद उसी में ही फिर चित्त सर्वदा लगे रहे न बाह्य रमन अर्थात चित्त फिर बाह्य विषय न हो ये जितना जितना ये विचार करते है उतना उतना ये जगत से फिर चित्त हटता है जब भी चित्त बाहर विषय में जाता है उसको विचार करना है क्यों जा रहा है क्यों जा रहा है विचार करके धीरे धीरे जहां जाता है उसमें दोष दृष्टि देख करके फिर वहां से हटे न बाह्य रमण तो ये कहते हैं अर्थात निधि ध्यास करने वाला फिर बाह्य रमण न हो बाह्य रमण किसका होता है कहते हैं यथा अतत्वदर्शी तो कस चित? जो अतत्वदर्शी तो होता है उसका इस प्रकार होता है उसका क्या होता है चित्तम आत्मत्वे न प्रतिपन्न अंत करण को मैं मान लिया मनु को चित्त को मैं मान लिया हो करके चित्त चलन अनुचलितम आत्मान्य मानव चित्त को मैं मान लिया चित्त कभी सुखी हो गया तो मैं सुखी चित्त कभी दुखी हो गया तो मैं दुखी इस प्रकार की हो जाता है तत्वात चलितम फिर जब चित्त का चलन चित्त चलन होने से उसके साथ वो इधर उधर होता है होकर के तत्वात चलितम तत्वात अर्थात चित्त मैं हूँ इसी प्रकार की जो बोध था अभी उससे हट के अभी तो मैं दुखी हो गया सुखी रहना ये मेरा सु, ये सुखी रहना चाहिए मेरे को तो किंतु मैं दुखी हो गया तत्वा चलितम दो नंबर टिप्पणी तत्वात अर्थात स्थूलादि निज स्वरूप अच्छा आगे के लिए तत्वा तत्वाचलितम का आगे के साथ जाएगा तत्व चलित देहादि भूतम आत्मान कदाचित मन मन तो कभी ये अपने आप को चित्त मानता है सुखी हूं तो सुखो। चित्त में सुखाकार वृति है तो मैं सुखी हूँ दुखाकार वृति है तो दुखी हूं इस प्रकार हुआ और कभी अपने आप को चित्त मानता था वही उसका तत्व ज्ञान था मैं चित्त हूं अभी उससे चलित तो हो गया चलित तो होकर के मैं देह हूँ ये बुद्धि आ गया क्योंकि तत्व तत्व कहने से वो चित्त को ही तत्व माना था अभी उससे चलित तो हो गया होकर के देह को तत्व मान गया तो मान करके कर चलितम तत्वात, तत्वात अर्थात जो वो चित्त मानता था उससे चलित तो हो गया देहाधिभूतम आत्मान कदाचित मनते कभी मतलब अपने आप को देह मानता है जब देह मानेगा तो देह कभी स्वस्थ रहेगा और कभी स्वस्थ हो जाएगा जिस समय में स्वस्थ है खूब अभी मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ मोटा तागड़ा हूँ तो ये हो गया उसका स्वास्थ्य ये हो गया तत्व अभी देह के साथ आदत में करता है अभी स्थूल है तो ये तत्व फिर रोग हो गया फिर वह स्थूल आदि भाव चला गया अभी कहता कि अभी तो मैं बीमार हो गया स्थूल भाव से चलित तो हो करके अभी क्षीण हो गया ये कब हुआ कि शरीर के साथ जब आदत में कर गया चित्त के साथ आदत में था वहाँ से चलित तो हो के देह के साथ आदत में हुआ देह के साथ आध्यात्मी होने से कभी स्थूल था अभी कभी कृष हो गया इस प्रकार की सब हो जाता है देहाधिभूतम आत्मान कदाचित मनतेचत प्रच्चुत प्रच्युत अहम् आत्मतत्वाद् तत्वाद इधानी हमारा तत्व तो क्या है स्वस्थ रहना स्थूल रहना तो मोटा तगड़ा रहना अभी हम वहां से चलितम तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं इदानी कार्य अवस्था या अभी कृष हो गया क्षीण हो गया तो पहले जो स्थूल था ये मेरा वास्तव तत्व है मैं ऐसे ही हूँ जब स्थूल कृषि हो गया कहते हैं मैं तत्व से प्रचलित तो हो गया अब जो चित्त के साथ आध्यात्म करता था जब सुख है वही मेरा वास्तव स्वरूप है जो दुखी हो गया मैं प्रचलित तो हो गया इस प्रकार की होता है ये सब अतत्व अतत्वदर्शी तो कभी चित्त में तादात्म्य करेगा कभी देह में तादात्म्य करेगा ये दोनों प्रकार के होगा तो तत्वाचलितम का अन्वय जाएगा देहाधिभूतम आत्मानम के साथ वो दोनों प्रकार से हो सकता था कि तो टिप्पणी कर दिए हैं इसे तो अच्छा एक नंबर में दिया अनुलक्षी कृत्य निश्चित इत्य अच्छा ठीक है आगे टीका में आत्मारामम कथम आशंक्य बाह्य विषयाशक्ति आत्मा प्रत्यत्म कहा गया तुआ तो आत्मा राम कैसे हो जाएगा कहते हैं बाह्य विषयाशक्ति प्रत्यगात्म परितृक्तवाद बाह्य विषय में आसक्ति को त्याग करके प्रत्येगात्मा में ही जब संतुष्ट हो जाएगा सर्वदा प्रत्येगात्मा में ही चित्र रहेगा होने से फिर और आत्मा राम हो जाएगा इसके लिए भाष्य में कहा हम लोग देख लेते पंक्ति न बाह्य रमण चतुर्थ पंक्ति में बीच में है न बाह्य रमणा तो आत्मा राम जो होता है वो बाह्य रमण नहीं होता है आगे टीका में तत्वाद अप्रच्युतो भवेदी व्यतिरेक मुखे न्याकर होती तत्वाद अप्रच्युतो भवेद ये चतुर्थ पद में कहा गया जो ऐक्य ज्ञान हुआ उसी में ही निधिध्यासन करते रहे उससे च्युत न हो इसको व्यतिरेक मुखे दिखाते हैं। व्यतिरेक अर्थात जो तत्व ऐसी चलित तो हो जाता है उसका सब क्या स्थिति होता है भाष्य में व्यतिरक मुख्यान अथवा व्यतिरेक मुख्याण तो ये किन्तु होना चाहिए व्यतिरेक मुख्यान क्योंकि र है अन्य पद में यहाँ अटकू तो पंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि समान पद नहीं है तो किंतु तो कहीं पाठ मिलता है व्यतिरेक मुख्याण मिलता है लेकिन नहीं हो पाएगा और दूसरा है कि व्यतिरेक मुख इसी से अभी आपका टा आया है तो ये जो टा हुआ है टा के स्थान पर इन हुआ ये इन अभी व्यतिरेक मुख से इन हुआ है इसलिए इन के लिए व्यतिरेक मुख एक पद है होने से र को लेकर के गुण तो हो जाएगा अगर हम दो पद को अलग अलग कर देते हैं तब तो कहेंगे नहीं हो पाएगा तब तो तो नहीं हो पाएगा अगर टा मुख का ही मतलब अंग होता किंतु यहाँ टा मुखो का अंग नहीं है व्यतिरक मुखो का अंग है इसलिए टा के लिए व्यतिरक मुख एक पद होगा एक पद होने से यहाँ तो होगा इसलिए यहाँ भी कहीं पाठ मिलता है <laughs> क्योंकि मुखेनो ऐसा हम पदच्छेद नहीं कर पाएंगे यहाँ अगर व्यतिरेक अलग पद मुखेनो अलग पद हो जाएगा तब तो नहीं हो पाता वो हमसे किंतु यहाँ व्यतिरेक और मुखेनो ऐसा नहीं है व्यतिरक मुख एक पद से फिर हुआ है इसलिए तो हो जाएगा भाष्य में व्यतिरिक मुख से दिखाते हैं अर्थात जो तत्व से चलित तो हो जाता है चतुर्थ पंक्ति में कहा यथा अतत्वदर्शी कश्चित अतत्वदर्शी चित्त को मैं मान करके चित्त चलने के पश्चात फिर स्वयं चलित तो हो जाता है फिर कभी चित्त से चलित तो होकर के देह को तत्व मान लिया और देह कभी स्वस्थ रहा मैं तो मैं तत्व में स्थित तो हूँ और देह कभी कृष हो गया मैं तो मैं तत्व से चलित तो हो गया हूं देह को ही तत्व तो मानता है इस प्रकार अतत्व तो टीका में आ गया अतत्वदर्शी तो इति छेद भाष्य में जो दिया ना यथा अतत्वदर्शी तो, तो ये अगर अभी तो खंडाकार दिया गया है नहीं तो ये संदेह होगा इसलिए आत्माविदो आगे ठीक है मैं आत्मविदो न अव्यवस्थितम आत्मदर्शनमित्र हेतु मह ये अतत्वदर्शिका आत्मदर्शनम अव्यवस्थितम जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसका आत्मा किसको आत्मा मानना ये स्थिर नहीं है कभी मनु को आत्मा मानेगा कभी देह को आत्मा मानेगा इस प्रकार की हो जाएगा किंतु तो जो आत्मविद है न अव्यवस्थित आत्मदर्शनम उसका आत्मदर्शनम अव्यवस्थित नहीं है वो तो सर्वदा आत्मा को ही आत्मा मानेगा हेतु आह भाष्य में आत्मन इति अच्छा आगे भाष्य में रह गया समाहिते तु से कदाचित तत्वभूतम प्रसन्नम आत्मा मन्यते इधानीम अस्मी तत्व इति ये जो अतत्वदर्शी है कभी चित्त के साथ में गया चित्त को आत्मा माना सुख दुखो के साथ सुखी दुखी हो गया कभी देह को आत्मा माना और देह स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ स्थूल हूँ देह कृष्ण हो गया तो मैं तत्व से च्युत हो गया इस पर मानता है और कभी उसका मन समाहित तो हो जाएगा ध्यानस्थ तो हो जाएगा इसका भी होगा समाहित है तो समात है चार नंबर टिप्पणी शास्त्रोपदेश कभी अगर चित्त समाहित हो गया कदाचित तत्वभूतम प्रसन्नम आत्मान मन्यते, थे कदाचित तत्वभूत हो गया तत्वभूत अर्थात तो अगर क्षण भर के लिए उसको कभी भ्रमाकारि इत्यादि हो जाए अथवा जिसको ध्यान करता है उसमें अगर स्थिर हो गया तो होने से कैसा मानता है इदानी अस्मित तो शास्त्र उपदेशा का अर्थ कभी उसको ब्रह्माकार थोड़ा अगर एक मुहूर्त के लिए हो गया तो मानता है इधानी तत्वभूत हो अश्मी अभी तो मैं तत्व निष्ठ हो गया हूँ एक नंबर तत्त्वभूत ब्राह्मी भूता शास्त्र उपदेश से कभी अगर हो गया क्षणभर के लिए ब्रह्माकार वृत्ति हुआ तो इस प्रकार की मानने लगेगा कभी देह के साथ कभी मन के साथ कभी स्वरूप में इस प्रकार कभी क्षणभूत होता है तो इस प्रकार की अवस्था में वो आत्मतत्व तो तो में दृढ़ नहीं हुआ है कभी उसका क्षण भर के लिए हो जाता है कि वो दृढ़ नहीं हुआ है आगे भाष्य में न तथा तो आत्मविद भवेत आत्मविद इस प्रकार की नहीं को सर्वदा तो आत्मा में ही वो अब मैं आत्मा हूं इस प्रकार के निश्चय करें विवेक चुड़ाम भगवान ने के श्लोक कहते देहोह मित्ये जड़स्य बुद्धि मैं देह हूँ इस प्रकार की अत्यधिक जड़ बुद्धि होने से मैं देह हूँ और दे, देवित जड़ से बुद्धि देहेज विदुषस्तु हम भी देहेज बुद्ध हो अच्छा विदुषस्तु हम भी विद्वान का अहमधि बुद्धि में और जड़स्य बुद्धि सदात्म ने स्मरण नहीं हो रहा अच्छा आगे अर्थात वो श्लोक का अर्थ है कि अत्यधिक जड़ बुद्धि होने से जगत में अत्यधिक सत्यत्व बुद्धि होने से मैं देह हूँ सारे व्यवहार देह को लो करके होगा तो अर्थात बिल्कुल निष्कामता नहीं आएगा और जो शास्त्र का विचार करेगा वो देहेच जीवेच च तो हम भी जो शास्त्र का विचार करता है वो कभी जीवात्मा को मैं मानेगा जो कि देह नहीं है और कभी कभी देह में हो जाएगा तो ये अर्थात तो चलेगा कभी देह से मैं अलग हूं मैं मतलब आत्मा तो तो हूँ जीवात्मा हूँ एक आत्मा ऐसे प्रकार नहीं स्वीकार करता है किन्तु मैं इसे अलग हूं इस प्रकार मानता है किन्तु नित्य आत्मा में सर्वदा जो ज्ञानी है वो नित्य आत्मा में सर्वदा उसका अहमधि होना इसी प्रकार की जितना जितना शास्त्र विचार होता है ये सर्वदा आत्मतत्व तो तो में ही एक रूप होता मतलब स्थित होता है मैं आत्मा हूं इस प्रकार की निश्चय करता है अच्छा भाष्य में आत्मन एक रूप स्वरूप प्रक्षेपन असंभवाच विद्वान सर्वदा एक रूप क्यों है कहते आत्मा एक रूप है और स्वरूप का आत्मा का स्वरूप का प्रचयन प्रचयन विच्युति विच्युति असंभव ये नहीं हो पाएगा ये च्यू धातु एक ही धातु है विच्युति कहते हैं प्रच्युति कहते हैं प्रचयन तीन करने से च्युति हो जाएगा लूट करने से च्योवन हो जाएगा आत्मा का प्रक्षवन कभी नहीं हो पाएगा सुख दुख इत्यादि वृद्धि होने से वो सब अंतकरण का है हमारा स्वरूप तो ऐसा ही है ऐसा निश्चय करना पड़ेगा टीका में सती स्वरूपे स्वरूप प्रच्युतेर अप्र तत्वा तत प्रतिषेधो युक्त नियंका है सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कहते हैं कि तत्वात अप्रच्युत भवेत। तत्व से प्रच्युत हुआ जा सकता है क्या वो तो एक रूप है जो सर्वदा एक रूप है उसका अगर परिवर्तन नहीं हो पाएगा और उसमें विकार करने के लिए किसी का सामर्थ्य भी नहीं है क्योंकि कूटस्थ है असंग है जो असंग है उसमें विकार हो नहीं पाएगा तो तत्व से प्रच्युति हो ही नहीं पाएगा नहीं हो पाएगा तो आप प्रतिषेध क्यों करते हैं? इसको कहते हैं अप्रसक्त प्रतिषेध जो प्रसक्त नहीं है उसका प्रतिषेध करते हैं इसको कहते हैं सती स्वरूपे सदरूप जो स्वरूप है सती ब्रमण स्वरूप स्वरूपात प्रच्युतेर अप्रसक्तत्व जो उसका स्वरूप है आत्म तत्व है उसका प्रचति कभी हो ही नहीं पाएगा नहीं होने से तत्प्रतिषेधो हो, युक्तो युक्त न भवे तो प्राप्त होने पर निषेध करना चाहिए प्राप्त ही नहीं है तो कैसे निषेध कर रहे हैं इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि भाष्य में सदा एव ब्रह्मास्मिति अप्रच्युतो भवेत तत्वात इस प्रकार की होगा यहाँ तत्वात बीच में वो दकार कट जाएगा दो है ना पूरा दकार नहीं पूरा द है वो कट जाएगा सदैव ब्रह्मास्मी अप्रच्युतो भवेद तत्वा कार आगे है वो द कट जाएगा पूरा अच्छा है ना बीच में तत्व तत्वा के आगे द है वो द काट दीजिए वो त है तत्वा अर्थात इति सर्वदा इसी भाव चित्त में रहे आत्मा का स्वरूप सर्वदा एक रूप है कहते ना मेरा स्वरूप तो सर्वदा एक रूप है इसलिए हमको क्या साधना करना है हम किंतु तो सुबह से शाम तक सुखी दुखी होते रहेंगे ये नहीं है कहते हैं कि चित्त सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति होकर के रहे स्वरूप तो एक रूप है किंतु हमारा चित्त भी एक रूप तदाकार होकर के रहे निश्चय होने तक सदा ब्रह्मास्मित अप्रच्युत भवेत तत्वात हो गया तो तत्वात जो तकार तो आधा है उसके ऊपर आगे ऊपर में विराम कर दीजिए अर्थात यहाँ वाक्य पूरा हो गया अब तो बीच में वहां नहीं कर पाएंगे ऊपर में विराम कर दीजिए द को काट करके ऊपर में त तो के ऊपर विराम हो जाएगा अर्थात तो भवेत तत्वात यह वाक्य पूर्ण हो गया आगे सो स जो है वो स और आकार वो बीच में ऊपर में फिर द लिखिए अर्थात सदा वहां होना चाहिए सदा को संशोधन किया गया है सदाच्युत अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनो अभिप्राय जो सदा एवं इति अप्रच्युत भवेत तत्व इसका अर्थ हो गया सदा अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनो भवेत बहुब्री है अप्रच्युत अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनो यश्या। इस प्रकार की हो जाएगा अर्थात आत्मतत्व तत्व दर्शन जिसका कभी प्रच्युत नहीं होता है ऐसे क्योंकि दर्शन ये पुंगलिंग दिया दर्शन में ल्यूट हुआ है। ल्यूट न पुंग होना चाहिए तो बहुब्री होने से ही ये पुंगलिंग हो पाएगा इसलिए अप्रच्युतम आत्मतत्व दर्शनम यश स अप्रच्युत आत्म तत्व इस प्रकार की भवेद तथा तो चित्त भ्रम्माकार वृद्धि होकर के रहे जितना जितना जगत का सत्य तो बुद्धि हटेगा उतना उतना ये बढ़ेगा सुनिचै स्व इस प्रकार के कहा गया टीका में वस्तु न सदा एक रूपत्व स्मृति उदाहरती वस्तु सदा एक रूपे, वस्तु अथा ब्रह्म आत्म तत्व ये सदा एक रूप ही है तो अगर वो एक रूप है सामने में घट है हम घट को देख रहे हैं हमारा वृत्ति कैसे रहेगा घटाकार होगा तो अगर हम घट को देखने से जैसा जितने समय तक देखेंगे घटाकार वृत्ति ही रहेगा इसी प्रकार कहते हैं जगत अगर मिथ्या हो गया अधिष्ठान ब्रह्म जो कि हमारा वास्तव हम है यही अगर सत्य हो गया तो वही चित्त पे चलना चाहिए तो चित्त सर्वदा ब्रह्मकारी होकर रहे के रहेगा इसी कहते हैं वस्तु सदा एक तो स्मृति भी एक रूप होकर के रहेगा मतलब वृत्ति भी एक रूप होकर के रहेगा तो वस्तु एक रूप है उसमें अभी स्मृति उदाहरण देते हैं हमारा जो वास्तव स्वरूप है हम जो वास्तव है वो एक रूप ही है इसको भाष्य में कहते हैं सुनिचै स्व पंडिता समदर्शीन है पंडिता समदर्शीन तो समदर्शीन समम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम ये समर्शी न सम शब्द का अर्थ सभी का ही दर्शन करे का दर्शन करे ब्रह्म का व्यवहार मतलब व्यवहार समान न करे वहां समम शब्द का अर्थ ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करे तो वहां व्यवहार समान हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा सुनिश्व और ब्राह्मण सर्वत्र व्यवहार सामान्य होगा व्यवहार तो जैसे होना है व्यवहार काल में होगा किन्तु दर्शन करने का समय में ये सब वही ब्रह्म में कल्पित है ये सब ब्रह्म रूप ही है इस प्रकार टीका में समर्शन आते है उसमें भेद दृष्टि कल्पित जैसे अर्थात जिस समय में हम जाते हैं ये पूजा करने के लिए जब थोड़ा थोड़ा हमको होता है कि एक ही परमात्मा नाना रूपों से विद्यमान है जो शिव जी है वही गणेश जी है वही पार्वती माता है वही आदित्य भगवान है तो यही विष्णु भगवान है ये पंचम ये जो कहते हैं पंचदेव पूजा ये सब वही एक ही, ही है इस प्रकार की जब रहता है निश्चय रहता है सब एक ही है अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ है किंतु परोक्ष जिसका निश्चय हो गया, गया। एक ही है जब जाएगा पूजा करने के लिए तो उस समय में एक ही है ऐसा नहीं करेगा तो उस समय में करेगा ना ना पहले जब जाते हैं पूजा करने तो पहले तो गणेश जी क्योंकि वो आद्य पूजा का भागी है उनको पहले जल चढ़ाना ताकि जो भी पुष्प पहले उनको दे देना इस प्रकार करके करते हैं अंदर में बोध रहने पर भी व्यवहार तो शास्त्रीय होना चाहिए जैसे उसके लिए परमुश जी उदाहरण देते ना धाई दाई अर्थात मेड सर्वेंट वो जो काम करने के लिए जाती है दूसरे का घर में वो मालिक का बच्चा को बिल्कुल अपने बच्चा जैसा ही करता है किंतु वो कार्य करने का समय में उसका बुद्धि में क्या है अपना घर में जो बच्चा है इसी प्रकार के व्यवहार करने का समय में तो ये मालिक का बच्चा है इस प्रकार व्यवहार कर लेगा तो अपने बच्चे को जिसमें कभी कभी अगर थोड़ा इधर उधर करेगा हो सकता है उसको थोड़ा दंड दे, दे देगा कि मालिक का बच्चे को कभी देगा नहीं देगा।, देगा।, देगा।, देगा तो अर्थात ये व्यवहार करने का समय में वो बुद्धि रखेगा व्यवहार में समानता नहीं हो पाएगा व्यवहार में समान हो जाने से अर्थात ये थोड़ा असंतुलित ब्रह्म कहा जाएगा इस प्रकार के जो लोग शास्त्र विचार चल करके होते हैं वो लोग इस प्रकार की नहीं होगा जो लोग किंतु उपासना मार्ग से आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ये ज्ञान प्राप्ति का कुछ समय तक थो थोड़ा असंतुलित तो रहते हैं उनका व्यवहार थोड़ा उत्पादन हो जाएगा तो ना खाएगा तो खाएगा 20-25 रोटी खा लेगा फिर आगे होश नहीं रहेगा एक दिन तक तो पड़ा रहेगा इस प्रकार वो थोड़ा संतुलित नहीं होगा उस प्रकार होता है क्या थी तो संतुल असंतुलता तो उनका अर्थात ये नहीं होगा समान नहीं होगा विवाह अच्छा ठीक है मैं समदर्शिना सदा एक रूप वस्तुदर्शिना एवं पंडिता न अन्य तथा इत समर्शिना कौन है कहते पंडिता पंडिता है समदर्शिना का क्या सदा एक रूप वस्तुदर्शिना सर्वदा वस्तु का एक रूप को ही दर्शन करने का उनका स्वभाव है वस्तु एक रूप है सर्वत्र उसी को देखेंगे स्वरूप अप्रचय च चमृति दर्शे थे स्वरूप से विचलित नहीं होना है वास्तविक जो स्वरूप है उसका कभी विचलित होता ही नहीं चित्त विचलित होता है चित्त तदाकार नहीं होता है कभी कभी हो जाता है स्वरूप का तो विचलित नहीं होता इसके लिए दूसरा स्मृति दे दिए समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठम परमेश्वरम अभी याय का उन्तीस है, 29 है आगे, क्या में? अच्छा, आगे दे दिए त्री विनश्यस्व विनश्य स्वरूपो अच्छ्यवन उतम उसी श्लोक गीता का श्लोक में सामम सर्वेश भूतेषु तिषंत परमेश्वर सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् सभी भूत में सामान रूप से स्थित जो परमेश्वर विनाशील में अविनश्यतम ये शरीर इत्यादि विनाश है उसमें किंतु अविनाशी रूप से वो रहता है ये श्लोक स्वरूप का अच्छा कहता है स्वरूप का कभी चलन नहीं होता है चित्त चलन हो जाता है चित्त के साथ जितना तादात में है उतना चलन हो जाता है पहले तो देहो के साथ तादात में वहां से छूटने के बाद चित्त के साथ आदात में फिर वहां से छूटे ये बार बार विचार करें जब हमको तादात में हो जाता है उसके ऊपर जब हम विचार करते हैं तो वो तादात्म्य का बल क्षीण होता है जब हम विचार नहीं करते तो वही वही वही कार्य हम वही गलती दिन रात करते हैं तो इसलिए विचार करना अच्छा ये द्वितीय प्रकरण पूरा हुआ इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमश परिव्रजकाचार्य शौड़ीय आगम शास्त्रे वैतथ्याख्यम द्वितीय प्रकरणम् प्रकरण भगवान शंकराचार्य का यह आगम शास्त्र, आगम शास्त्र का ये आगम है उसका भाष्य में द्वितीय प्रकरण पूरा हो इसे श्री शुद्धानंद पूज्य शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचिताया गौड़पादी कारिका भाष्य टीकायाख्याम द्वितीय प्रकरण आनंद गिरी जी का ये टीका भी पूरा हुआ तो इसके साथ ये द्वितीय प्रकरण पूरा हुआ प्रथम प्रकरण में आगम के आधार पर आत्मा सत्य है ये निश्चय किया गया आत्मा अगर सत्य होगा तो ओंकार कहकर के ओंकार का मात्रा और आत्मा का पाद इसमें ऐक्य कथन करके ये जो जगत दिदृश्यमान है वह सब ब्रह्म रूप है आत्मा रूप है ऐक्य और द्वैत का प्रतिपादन किया गया द्वैत मिथ्या ऐसे आगम के आधार पर कहा गया द्वितीय प्रकरण हुआ वैतथ्य प्रकरण अर्थात जो द्वैत दिक्कता है वो मिथ्या है तब को से सिद्ध किया गया तो प्रथम प्रकरण में अद्वैत सत्य है द्वैत मिथ्या है आगम के आधार पर द्वितीय प्रकरण में द्वैत मिथ्या है तर्क के आधार पर कहा गया द्वैत अगर मिथ्या हो गया अद्वैत सत्य हो जाएगा स्वाभाविक रूप से अभी ये प्रकरण में अद्वैत स्वाभाविक रूप से अभी सिद्ध होने पर भी उसको तर्क से सिद्ध करेंगे जैसे द्वैत को मिथ्या तर्क से सिद्ध किया गया ऐसे अद्वैत भी सिद्ध है इसको भी तर्क से सिद्ध करेंगे ये आगे क्या प्रकरण आज यहाँ तक ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण